जीना हो तो मरना सीखो गूंज उठे यह नारा केरल से करगिल घाटी तक सारा देश हमारा लगता है ताजे लहू पर जमी हुई है काई लगता है फिर भटक गई है भारत की तरुणाई काई चीरो ओ ओ रणधीरो जननी की भाग्य लकीरो। बलिदानों का पुण्य मुहूर्त आता नहीं दोबारा जीना ना, हो तो मरना सीखो उठे यह नारा केरल से, से करगिल घाटी तक, तक, तक सारा देश, देश हमारा घायल अपना, अपना ताजमहल है घायल गंगा मैया टूट रहे हैं तूफानों में नैया और खेवैया तुम नैया के पाल बदल दो तूफानों की चाल बदल दो हर आंधी का उत्तर हो तुम तुमने नहीं विचारा जीना हो तो मरना सीखो गूंज उठे यह नारा केरल से करगिल घाटी तक सारा देश हमारा कहीं तुम्हें पर्वत लड़वा दे कहीं लड़ा दे पानी भाषा के नारों में गुप्त है मन की मीठी पानी आग लगा दो इन नारों में इज्जत आ गई बाजारों में कब जागेंगे सोए सूरज कब होगा उजियारा जीना हो तो मरना सीखो गूंज उठे यह नारा केरल से करगिल घाटी तक सारा देश हमारा संकट अपना पाल सखा है इसको कंठ लगाओ क्या बैठे हो न्यारे न्यारे मिलकर बोझ उठाओ भाग्य भरोसा कायरता है कर्मठ देश कहाँ मरता है सोचो तुमने इतने दिन में कितनी बार पुकारा जीना हो तो मरना सीखो उठे यह नारा केरल से करगिल घाटी तक सारा देश हमारा केरल से करगिल घाटी तक सारा देश हमारा सारा देश हमारा अभी आप सुन रहे थे बाल कवि बैरागी की कविता सारा देश हमारा वाचक स्वर भारती परिमल